महाभारत आदि पर्व सप्तविंशत्यधिक शतमोध्याय पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोक में पहुंचकर आठ कुंडों के दिव्य रस का पान करना व सम्पान वाच तथा कुंतेचराजा चमच सबंधु भी दु श्राद्धम तदा पांडो तदा वे ती कहते हैं राजन तदनंतर तथा बंधुओं सहित भीष्मी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप में श्राद्ध दान किया कुं विप्रमुख्या भोजय रत्नों घान विप्र मुख्येभ्यो दत्ता ग्राम वराथा उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्रों मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए शौचा ततस्ता पांडवान् पांडवान सभान आदा विवशु सर्वे पुरण साहु मारणा शौच से निवृत्त होकर भरतवंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्ध का स्नान कर लिया तब उन्हें साथ लेकर सब ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया सततम स्मानुशोचनत तबे वरतर्षभ पौर जानपदा सर्वे मृतम स्वमिव बांधव नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडव के लिए निरंतर शोक मग्न हो गए श्राद्धावसाणे तु तदा दृष्ट्वा तम दुखतम जन्म सम्मूढ़ा दुख मातरम ब्रवीन श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा अतिक्रांत सुखा काला परुपस्थित दारुणा स्वस्व पापे दिवसा पृथ्वी गति यौवना माँ अब सुख के दिन बीत गए बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं पृथ्वी की जवानी चली गई है बहुमाया समाकिणो नाना दोष समाकुल लुप्त धर्म क्रियाचारो घोर कालो भविष्यति अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब और छल कपट और माया का बोलबाला होगा संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा गुरुणाम अनया चापे पृथ्वी न गच्छ तम योगमासा युक्तावस तपोवे दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो माँ द्राक्ष घोरम संचय आत्मन तथेति समुज्ञा सा प्रवेशा ब्रवि तुम अपनी आँखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो तब व्याज से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपने पुत्र पुत्रवधु से बोली अम्बिके तो पत्र अंबिके तो पौत्र से दुर्नयात किल भारानुबंधा विनक्ष पौराशे न सुत अम्बिके तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों से हित नष्ट हो जाएंगे ऐसी बात मैंने सुनी है तत्कौसल्या पुत्र शोकापीड़िता वन मा भद्रम ते गां यदि मनते अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित उस दुखने अम्बालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं तुम्हारा कल्याण हो तथे तुक्ताया भीस्मंत्र सुव्रता वनम जजौ सत्यभतिष्णुशाध्या सह भारत अंबिका भी तथास्थ कर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मे फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपने दोनों पतोहओं को साथ ले वन को चली गई ताह सुघोरम तपस्तप्वा देव्यो भरत सप्तम देहम त्यक्वा महाराज गतिमिष्टाम जयुस्त भरत वंश शिरोमणि महाराज जन्मे तवे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभीष्ट गति को प्राप्त हो गई वै सम्पावाच अथ वेदोक्ता संस्कारा पांडवास्तरा सव्य वर्धन भोगास्ते भुंजान पितृवे स्मरी वे सम्पायन जी कहते हैं राजन उस समय पांडवों के वेदोक्त समावर्त वर्तन आदि संस्कार हुए वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पल, पलने और पुष्ट होने लगे धातराष्ट्र सहिता क्रीडंतो मुदिता सुखम भाल क्रीडाशु विशिष्टा तेजसा भवन के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे दौड़ने में दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीम से धित के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर डालते थे हर्षा स्थान गृह राजन निलीय ते सिोभनिगृहतान मास को तरमते नाति योधयामास पांडवै सतमेकोत्तर तेजा कुमार महोजसा एक निगृणति नात कोचेश क्रोध तो राजन हर्ष से खेल खेलकूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते छिप जाते थे कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चीखने चिल्लाने पर भी उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे उस समय उनके घुटने मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे दस बालांजले क्रीडन भुंजाभ्याम परिगृहय आस्ते स्मह सल्य मग्नो मृत कल्पान विमु छह दे, दे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के दस बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी भिगोते लगाते रहते थे जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ते थे फलाने वृक्ष मारुह चिवते चते तदा तदा पाद प्रहारे नीम कम्पय थे जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीम से पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे प्रहार वेगा द्रुमा घूमिता सफला प्रपतंति स्म ध्रुत त्रस्ता कुमार का उनके वेगपूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे न ते नुद्धे नवे नोग्यासु कदाचर कुमारा उत्तरम चक्रोस्पर्धमाना धरम कुश्ती में दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लांग ढाट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे एवं सदास्त्रांच स्पर्धमानकोधर अप्रिय अतिशदत्यंतम बाल्यान द्रोह चे इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे बलम अधिक्यातम धार्तराष्ट्र प्रतापवा सद्यावा दुष्ट भाव अदर्शयत तब्धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन ज जा जानकर की भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा तस्थर्मादेत पापा पिछ्यत मोहादश्वर्योभा पापा मतिर्जात वह सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पापपूर्ण विचार भर गए थे अयम बलवता श्रेष्ठ कुंते पुत्रो विक्रोदरः मध्यम पांडपुत्राण प्रत्यास निगृह्यता वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए प्राणवाण विक्रमी चौर्येण महतान्वित स्पर्धते चापे सहिता को ब्रकोदर यह बलवान और पराक्रमी तो है ही महान शौर्य से भी संपन्न है भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ बंद बद लेता है तम तो सुप्तम पुरोद्या गंगायाँ प्रक्षिपा महे अथ तस्मावरजम श्रेष्ठम च युधिष्ठिर पाप कृत्वा निश्चय महात्मनः इसलिए नगरोद्यान में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दें इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अरिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था ततो जल विहाराथम कार भारत चैल कम बलवेश विचित्रि महांति जन्मेजय तदनंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार कराए सर्व कामेश पूर्णादे पताको तत्व संजन या मास नाना गाराण ने कस वे गृह सब प्रकार के अभीष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी उनमें उसने अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे उदक्री नाम भारत प्रमाण कोट्या स्थनम कि भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन करवाया था उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीडन भक्षम भोज्यम चेयर वहाँ रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुट खाने पीने के बहुत से भक्ष भोज्य पेय चौस्य और लेह पदार्थ तैयार किए पहला दांतों से काट काट कर खाए जाने वाले मालपुए आदि को भक्ष कहते हैं दूसरा दांत का सहारा न लेकर केवल जिह के व्यापार के जिसे भोजन किया जाता है जैसे हलवा खीर आदि तीसरा पीने योग्य दुग्ध आदि चौथा चूसने योग्य वस्तु जिसका रस मात्र ग्रहण किया जाए और बाकी चीज़ को त्याग दिया जाए वह चोस् है जैसे ईख आम आदि लेह चाटने योग्य चटनी आदि न वेद यत्त पुरुषा धात्राष्ट्राज वैद्योधन तह दुर्मति तदनंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा गंगा चुयास्याम उद्यान वन श्रोता सहिता भ्रातर सर्वे जलक्रीड़ा आज हम लोग भांति भाति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चलें वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे एवस्वे तम चापे प्रतिवाच युधिषि तेरथर्नगरा गाद देसज निर्युर निर्जयुर्नगराथूरा कौरवा पांडवस उद्यान वनमासाद्य विसृज्य महाजनम विसंस्रा सिंहायुर्गिगुहा उद्यानम पश्यंत भ्रातर शर्व ते यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवं एवस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजा वर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए उपस्थान गृह शुभ्रे बलभेत गवाक्षकथा जाल जंत्रे सा संक सम्मित्रैशित भी तथा दीर्धकारी का पूर्णाथा पदमा कर जल रुस्तथा उपछन्ना बसुमती तथा, तथा पुष्पेथारुक वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से श्वेत वर्ण के छज्जों से जालियों और झरोखों से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जलवर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोछ साफ कर दिया था चित्रकारों ने वहाँ चित्रकारी की थी जल से भरी बावलियों तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी खिले हुए कमलों से आच्छादित वहाँ का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहाँ की सारी पृथ्वी ढक गई थी तत्रोपविष्टास्ते सर्वे पांडवा कौरवाश उपन्ना बहुम भुं काम आते भुंजंती वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे अथोद्यानवरे तस्था क्रीड़ा गते परस्परस्य से वक्तभ्यो दुर्भ्यात ततो दुर्योधन पापन तदे कालकूटकम विषम प्रक्षे पयामास भीमसेन अजिघान शया तर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएँ डालने लगे उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूटनामक विष डलवा दियाथ हृदय न्रोपम स वाचा मृतक भ्रातृवच्चृद स्वयं प्रक्षिपत भक्ष्यम बहुम्श पापक प्रतीक्षित स्म भीमेन तम वै दोसम जान्नता तथो दुर्योधन क्रित उस पापात्मा का हृदय छुरे के समान तीखा था परंतु बातें वह ऐसी करता था मानव उनसे अमृत झर रहा हो वह सगे भाई और हृत से की भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भाति के भक्ष पदार्थ परोसने लगा भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सब का सब खा गए यह देख दुर्योधन का मन ही मन हंसता हुआ सा अपने आप को कितार्थ मानने लगा ततस्ते सहिता सर्वे जल क्रीड़ा मकुर्वतः पांडवाधार्तराष्ट्राच तथा मुदित मानसाह तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्न चित्रो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे क्रीड़सनेचिवस्त्र सुलंकृता दिवसा ते पर बृहृत्या चुह विहारा व सी स्वे वीरा समय बलवान बलवान्ीमो व्याधिकम तद जलक्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में बिहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठवीर शुद्ध वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूत हो विभूषित हो उन क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे कुमारा जलक्रीड़ा गांडकोट्यां वारथी सुस्वा पावापिन तत्थल वे जलक्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ लेकर विश्राम करने की इच्छा से प्रमाण कोट्य के उसगृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए शीतम वातम समा सा तो मधिमोहित विषेण चरितंगो निश्चे पाण्डुनंदन पाण्डुनंदन भीम थके तो थे ही विश्व के मद से भी अचेत हो रहे थे उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष प्रतीत होने लगे ततो बध्वा लता भीम दुर्योधन स्वयं मृतकल्पम तदावीरम स्थला जल अपत तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पास में वीरवर भीम को कसकर बांधा वे मुर्दे के समान हो रहे थे फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया सन शघो जलस्थान तम अथ वै पांडव विशत आक्रामी नाग तदा नागकुमार ततृभु तदा नागैमिष अदस्मो महादृष्टि विशोल भी बण भीम सेन् बिहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे उसमें कितने ही नाग कुमार उनके शरीर से दब गए तब बहुत से महाविश्वधर नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विश्व वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को इनको खूब ढसा ततोश्य दस्यमान तत सदिशम कालकूटकम हतम तर्पिशेषे सावरम जंगमे न उनके द्वारा ढसे जाने से कालकुट विश का प्रभाव नष्ट हो गया सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया दष्टा दृष्ट दस्ट तेजा मरमस्व पेट पतिवास्दु सारत्वात् पृथुवक्षसः चौड़ी छाते वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गढ़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके ततः प्रबुद्ध कौंते यम संचिध्य बंधनम पोथया मे चिदीता प्रदुद्र तत्पश्चात कुंती नंदन भीम जाग उठे उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़कर धरती पर दे मारा कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए हतावशेषा भीमे नर्वे वासुक ऊचुश सर्प राजम वास्क वाशवोपम भीम के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले अयम नरो वे नागेन्द्र श्यपसु बद्वा प्रवेशिता यथाच नो विष पी तो नागेंद्र एक मनुष्य है जिसे बांध कर जल में डाल दिया गया है वीरवर जैसा कि हमारा विश्वास है उसने विष पी लिया होगा निश्चेष्टान अनुप्राप्त स च दृष्टोन्बंध्यत संसज्ञापि संवृत्त छिवा बंधनमाशुन पोथय तम महाबाहुम तम वही वह हम लोगों के पास बेहोशी की हालत में आया था किंतु हमारे डसने पर जाग उठा और होश में आ गया होश में आने पर तो वह महाबाहू अपने सारे बंधनों को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा है आप चलकर उसे पहचाने तथोवासुकी अभ्येत्य नागैरनुगतस्तदा पश्य स्म महाबा भीमें भीम दीम परक्रम आर्येण चृष्ट सृथाया आर्येण तदा दौह परत्यक्तुपीडित सुप्रीत सुप्रीत वासुक स महायचा अभ्रवृतम च नागेंद्र किमश क्रियताम प्रियनो घोर निचय वसुचास प्रदीयता तब वाजपेयी ने उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहू भीमसेन को देखा उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा जो प्रथा के पिता सूरसेन के नाना थे उन्होंने अपने दौहित्र के दौहित्र को कसकर छाती से लगा लिया महायशस्वी नागराज वासुके भी भीम से इन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए इन्हें धन सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए एवंस्त नागो वासुकि प्रत्यभाषत यदि नगेन्द्र तुष्टोसी किम से धन संचयी उनके योग कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा नागराज यदि आप प्रसन्न हैं तो यह धनराशि लेकर क्या करेगा रसम पिबेत कुमारीत महाबलह बलम नाग सहसत्र कुंडे प्रतिष्ठित आपके संतुष्ट होने पर तो इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए जिससे एक हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है वदस्में प्रतियताम तम नागम वाशुकी प्रत्यत यह बालक जितना रस पी सके उतना इसे दिया जाए यह सुनकर वाशुकी ने आर्यक नाग से कहा ऐसा ही हो तथो भीमस्तदा नगे कृतस्वस्ते न शुचि प्रा मुख्योपेष्ट रसम पिबत पांडव तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्तिवाचन किया फिर वे पांडुकुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे एकोवासा ततः कुंडम पिबती स्म महाबल एवं अष्ट कुंडा निश पिबन वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे इस प्रकार उन महाबली पांडुनंदन ने आठ कुंडों का रस पी लिया ततस्तु शहने दिव्य नाग दत्ते महाभुज अशेत भीमसेन यथा सुख मरिंदम इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहू भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य सैया पर सुखपूर्वक सो गए इतिश्री महाभारते आज परमि संभव परमढ़ि भीमसेन रसपाड़ी सप्तिक शमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के रसपान से संबंध रखने वाला एक सौ सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ